देवी भागवत सातवा स्कंध है देवताओं ने कहा देवी को नमस्कार है महादेवी शिवा को सर्वदा नमस्कार है प्रकृति एवं भद्रा को प्रणाम है हम लोग नियम पूर्वक भगवती जगदम्बा को नमस्कार करते हैं उन अग्नि से वर्ण वाली ज्ञान से जगमगाने वाली दिप्तिमती कर्म फल प्राप्ति के हेतु सेवन की जाने वाली दुर्गा देवी की हम शरण में हैं संसार सागर से तारने वाली तुम्हें नमस्कार है प्राण रूप देवी ने जिस प्रकाशमान प्रकाशमानी को उत्पन्न किया उसी को अनेक प्रकार के प्राणी बोलते हैं वह काम तुल्य आनंद और अन्य तथा बल देने वाली वाघ रूपणी भगवती उत्तम स्तुति से संतुष्ट होकर हमारे समीप पधारे काल का भी नाश करने वाली वेदों द्वारा स्थित हुई विश्व शक्ति स्कंद माता शिवशक्ति सरस्वती ब्रह्माशक्ति देव माता अदिति और दक्ष कन्या सती पापनाशिनी कल्याणकारिणी भगवती को हम प्रणाम करते हैं हम महालक्ष्मी को जानते हैं उन सर्वश्रेष्ठ स्वरूप में ही ध्यान करते हैं वह देवी हमें उस विषय में ज्ञान ध्यान में प्रवृत्त करें विराट रूप धारण करने वाली देवी को नमस्कार है सूक्ष्म रूप से विराजने वाली को नमस्कार है अभ्याकृत रूप से शोभा पाने वाली को नमस्कार है श्री ब्रह्मा की मूर्ति धारण करने वाली को नमस्कार है जिन्हें न जानने के कारण रश्मि में सर्प की भांति इस मिथ्या जगत का मान भान होता है और जिनके जानते ही वह भ्रांत बुद्धि नष्ट हो जाती है उन भगवती भुवनेश्वरी के चरणों में हम मस्तक झुकाते हैं जो चत तत्पद की कल्याण है जिनका रूप एकमात्र चिन्मय है जो अखंड आनंद की मूर्तिमान रूप है तथा वेद के तात्पर्य की जो भूमिका मानी जाती है उन भगवती भुवनेश्वरी को हम प्रणाम करते हैं जो पंच से अतिरिक्त है तीनों अवस्थाओं की साक्षिणी है जिनके तम पद का बारंबार लक्ष्य होता है तथा जो प्रत्यगात्म स्वरूपा है उन भगवती भुवनेश्वरी को हम प्रणाम करते हैं प्रणव स्वरूप देवी को नमस्कार है शंकार मूर्ति को नमस्कार है नाना मंत्रमयी को नमस्कार है करुणामयी देवी तुम्हें बारंबार नमस्कार है नमो दिव्य महादेव्य शिवाय सत्तम नम नम प्रकृत भद्राई नीता प्रणता स्थातावर्णा तपसा ज्वल्ती वैरोचनी कर्म फलेश जुष्टा दुर्गा दवीं शरण प्रपद्ये सुतरसी तरसे नम दी वाचम जनयतवास्ता विश्व पशु वदी सानो मज्येसमुज धुहाना धेनुर्वागस्ु सुष्टे सुष्ट तो कलरात्रि ब्रह्मस्तुताम वैष्णव स्कंदमातर सरस्वती नरती दक्षदुतर नमा पाना शिवाम महालक्ष्म विमे सर्वशक् धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयाद नमो विराट विराटस्वू्य नम सूत्रात्त्मूर्त नमो अव्यास्व्य नम श्री ब्रह्मूर्त मूर्त यद जान जगद्भाति रज्जुसर्पसृगाज्ञा नयापनोति भुवनेश्वरी नुमस्तपक्षसूपिणी अखंडानंदंताेदतात्पर्य भूमिका पंचकोशाति तावस्थात्रिणी पुनस्त पदलक्षात्माणी नम प्रणा नमोकारमूर्त नानानाय ते करुणाये नमो नम